आपका इसमें हम आशीर्वाद भी चाहेंगे और प्रेरणा भी चाहेंगे और ये जो दिन वो आपके सामने सुरक्षित किया आपका मार्गदर्शन करें कुछ जी बात अनुमति दिए हैं आप जितना देर कह रहे उतना दे रहे ऐसा कहें उसके लिए पहले धन्यवाद उसके बाद ये बात आई थी हमें हमको आपके समूह मेरे अनुभव भूत अनुभव संबद्ध कुछ बातों को प्रस्तुत करने के लिए हमको मैंने आशा व्यक्त किया है वो है पहला बिंदु है कि हम कई बार ये भाषा प्रयोग किया अनुसंधान की शब्द इस अनुसंधान की क्या चर्चा आपको महसूस हो गई ऐसा पूछे सुन रहे हैं? हम कई बार लोगों के समुख अनुसंधान का शब्द प्रयोग किया है मुझसे ये पूछा गया है तुमको वो अनुसंधान करने की जरूरत कैसे आ गई ये पूछा जा रहा है ठीक है न उसके लिए हम धन्यवाद प्रस्तुत करता हूं आ, और दिल आयोग उपकार करने की प्रवृत्ति सब समय हो ये इस आशय के साथ मैं हमारा करुण कथा बताना चाहता हूँ करोड़ का आयोजन हमारा अनुसंधान करने की प्रवृत्ति एक करोड़ का करोड़क का मतलब भी है हम दिशा विहीन थे दिशा चाहने वाले ये भी हम दिशा चाहने वाले होते हुए दिशा विहीन इसको हम करोड़कथा कहें करोड़ा का, है। का मतलब परिभाषा गिरंग तो हम दिशा चाह रहे हैं हमको दिशा मिल नहीं रही है ये करोड़ तो इस कथा के मूल में मेरा स्मरण अभी मेरा सतासी वर्ष की इस शरीर का आयु है इस शरीर के आयु के साथ बहुत अच्छी स्मरण शक्ति से भी काम किया हूँ अभी जैसा हमारा स्मरण का स्थिति बनी हुई है उसके अनुसार आपको मैं जब पांच वर्ष के आयु ही रहे होंगे उस समय में हमारे यहाँ एक प्रथा थी हमारा परिवार के सम्मान के साथ मैं परिवार में जो आ, आ, आ, ये आते हैं संतान उनको भी सम्मान करने की प्रवृत्ति होती है उसी आधार पर हमारे सम्मान बड़े बुजुर्ग दीर्घम करते हैं हम ऐसे ऐसा हमको करना है इनको हम क्या दे दिया हूँ हमको क्यों सम्मान करते ऐसा मुझे में एक प्रचार है यदि मूल में मूल भी सारा करोड़ का धाका मतलब का बीज मंत्रित नहीं तो ये प्रयत्नों हुआ उस समय में हमारे पास एक कोई भी उत्तर इतना नहीं था उसका कोई हम उत्तर पा गए ऐसा कोई नहीं था हम घर घर घर द्वारा मैं हमारा हमारा सम्मानित अभिभावकों के साथ हम बात किया तो भी कोई उत्तर नहीं अब दस ग्यारह वर्ष के आयु रहे होंगे उस समय में हमको तो ये पोधोंगा हमारा परिवार को जम के सम्मान करते हैं इसीलिए मुझको तो भी सम्मान कर रहे हैं ऐसा हमको बोध तो ये पोध होना एक वरदान ही है ये हमारे लिए बड़ी करोड़ का था का एक आगे की सीढ़ी का तो मैं सोचने लगा हमारा परिवार क्या संसार को दिया कितना सम्मान पाने वाला वैदिक संस्कृति की सर्वोच्च सम्मान पाते हैं। ये हमारा परिवार संसाधन को क्या है उसमें हम शोध करने गए ये पता चला हमारा परिवार में हजारों वर्षों से हर पीढ़ी में सन्यासी होते रहे हैं वो सब जो है ना कई सन्यासियां अपने समाधि के लिए अपना अर्थात अपने धरती के अंदर गठ जाने के लिए अपने हाथों तो में गड्ढा खोड़े हैं और गड्ढे में बैठ करके मट्टी ढाकती है मर गए हैं उसके बाद चमूत्र बनाता है ये नशने के बाद हमारे, हमारे ये, ये हमारे हमारा संस्कार या वही बीच में उसके अवसर पर ऐसा होने लगा ये सब हमको क्या देखिए हम ये शुरू किए ये हमारे पढ़ाई वो के लिए काफी अटपड़ता लगे ये कोई ठीक नहीं पूछ रहा ऐसा होने लगा इस ग्यारह वर्ष से 18 वर्ष के बीच में आ जाता तो सबसे खेल भी ये कुछ ऐसे बात कर रहा है छोटे में पड़ा बात कर अठारह वर्ष के बीच तो की बात आई कर तो सर्वोच्च सम्मान जिस परिवार में है सर्वोच्च कोट के श्रम पद्धतियां बनी हुई है सर्वोच्च कोट की स्वस्थ सेवा विधि परिवार में समाई ऐसी स्थिति में हम ऐसा बात करने लगे कैसा होता होगा आपकी सोचिए तो ऐसा कुछ हो गया तो बड़ी अटपटी लगी तो लोगों ने बुरा तुम छोटे मुंह में बड़े क्या क्या जय हमारा छोटा मुँह छोटे बात हो जाए जरा हमारा बड़े बात होगा और तो हमारा मुंह बड़ा हो जाए उसके लिए हम क्या करूँ हम ऐसा अड़पंगा बात छोड़ो ये भी ये भी और परेशानी का कारण इन परेशानी का कारणों से झेलते चलते जिस शनि शनि अल्पतर पर श्री रमन महर्षि जी के पास हम खोले उस समय में रमन महर्षि जी वहां के सम्माननीय व्यक्ति थे जिनको हमारे बुजुर्ग उनको समाजिक पुरुष मानते थे ऐसे स्थिति में हम बोले उनके उनके शिष्य एक थे काव्य नाम गणपति नाम के व्यक्ति मद्रास के रहने वाला उनका भी हमारा बुजुर्गों के साथ संपर्क रहा उन्होंने उनों उन्होंने भी ऐसा सहमति व्यक्त उनके आधार पर हम लोग उनके पास रहे पास जाने के बाद हम अपने सर्वदाता बताया तो हम ऐसा करते हैं बड़े मुँह में छोटे मुंह में बड़े बात करते कर। होंगे छोटा छोटा बात हो जाए ऐसा उपाय बताओ यदि हमारा बात बड़े ही है हमारा मुंह बड़ा हो जाए ऐसा कुछ उपाय बताओ ऐसा हम बताता हूँ तो आपके पास संकट दूर करने के लिए आपके पास आए हमारा जिज्ञासा यही है कि हम हम जो कहते हैं किताबों में लिखा है ब्रह्म से जगत पैदा हो पा जीव जम से पैदा होगा और अंतरे लेते हैं ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या जब सत्य से मिथ्या पैदा हो सकता है इसको हम पूछता हो तो इसको कहते हैं कि छोटे होंगे बड़े बार कैसा करो हमारा मूड और मुंह बड़ा बनाओ हमारा पाप को छोटा कैसा यही उत्तर पता नहीं है वो कहने लगा तुम्हारा जिज्ञासा का उत्तर आदमी के पास नहीं आदमी जात के पास नहीं तुमको समाधि में ही इसका उत्तर है ऐसा आदमी जाग के पास नहीं है तो। यहां नहीं संसार में कोई आदमी तुम्हारा जिज्ञासा का उत्तर देने नहीं तुमको एक ही रस्ता है समाधि में ये हमको मार्ग दर्शन में करण कथा का अंतिम चरण कहां पहुंचा हमको समाधि में अनुभव कर यहाँ इस अवस्था तक हम यहाँ पहुंच गए 22 वर्ष के अवस्था 22 वर्ष की अवस्था में ये हम दिशा दर्शक है अब हम समाधि के लिए हमारा मन को बनाने के लिए हम तैयारी शुरू शुरू करते करते हम सन सत्तर सत्ताईस सैतालीस के पास आ गए सैतालीस में हमारा देश में स्वतंत्रता उसके बाद संविधान सम्मेलन संविधान जो बनी उसमें हम ये देखा कि सम्मेलन में समावेश किया कि सम्मेलन में गो लोगों की संविधान उन सम्मेलन में पहले बार यह क्या यह कहा धर्मनिरपेक्ष ने, और उसके लिए दो सौ पचहत्तर चार उसी वक्त वो को पढ़ाई और उसके बाद थोड़ा देर के बाद अवरेज नारा लिखा वो समान था समानता के नीचे रिजर्वेशन लिखा और उसके बाद गणतंत्र राज्य की प्रस्ताव रखा उसमें एक एमएलए कितना पैसा खर्च करेगा एमपी कितना खर्च करेगा ये सब लिखा लिखने पर वो जो है ना वोट नोट का गठबंधन हो गए गयी फलस्वरूप बंटवारा होगी फलस्वरूप ये गणतंत्र राज्य है ना वोट नोट बटवाड़ा संतुष्टि संतुष्टि असंतुष्टि के चक्कर में घूमता रहेगा ऐसा इतना वो हमारा 48, उनचास वे ईस्वी तक हम ये बोल अब ये तो ये संविधान में संकट हुआ कि भाई राष्ट्रीय चरित्र के बिना राष्ट्रपति कैसे? ये एक संकट हमारे मन में अपने आप से काटा घुस गए। अब पहले से ये रहा है पहले से नहीं, पहले से करेला निमचड़ा ये दोनों मिलकर के हमको संकट कर है अंत प्रगत हुआ उस समय मैं हम छोटा सा अपना आजीविका का जो उपाय आए थे एक छोटा पेंसिल फैक्ट्री रखे थे उसको जो डिस्पोजल कर दिया और जो कुछ भी लेन देन ले था उसको खत्म किया अंत प्रगत हम नाम तक पहुंचा ये हमारा करण का का सार समझे है इस के आधार पर हम आ जाते हैं जो अनिश्चित उपलब्धि लिए यदि हम पूछा जो भ्रमणवादी जी से जो हमने पूछाएगा क्या समाधि हुआ जितने भी लोग हैं उनने पूछा क्या हमको समाधि हो सकता है वो कहे नहीं तो क्या तो तो तो तो तो समाधि में आपको हमारा जिज्ञासा को उत्तर मिला है नहीं मिला तुमको तो समाधि हुआ कैसा मान भ्रमणवासी का समाधि में उत्तर मिलता है ऐसा हम कंस का करें यह पंचायत जैट का पंचायत पंचायत तो इस ढंग से, तो से हम अपने में असंतुष्टि होंगे हम झंझट मानते हैं असंत स्वयं में असंतुष्ट हो बिना आज नहीं झगड़ा खासा उस तक झंझ करता ही मेरे साथ ऐसा लगता है ये झंझंड बहुत मैंने हम जितना कल जा सकता हूँ उतना झंझट उससे हमको कुछ मिला है झंझट से ठीक है उसके बाद हम अमरखंड तक वहां के जो निवासियां हैं हमारा अभिभावक वहां जो है नीरे गिरे लोग डेढ़ सौवार एकदम छोटा सा उस जगह का नाम कौन मान के मान्यता क्या थी एक निर्जन जगह है ऐसा मान के क्या वहां भी डेढ़ सौवार नहीं मिल जाए करता क्या है? अब कहा जाए उसके बाद ये हुआ थोड़ा सा लोग भाई इनके साथ निकाया जा सकता ही मान के हिम्मत करके उसके बाद साधना पड़ोसी वहां ये बड़े लोगों को देखा सवेरे से शाम तक ये नित्यक्रम हुआ सवेरे से ऐसा ही होता है वहां नर्मदा जी करने की प्रणाली थी लोग सब समझादी नदी स्थान करते उसके बाद घर में जो कुछ भी मिला के आया हुआ बैठ करके सर्वप्रथम बेडिंग सीकर और तमाकू ये सबसे बंदी और उसके बाद हम देखा नहीं हो कितने ही हम देख रहा उसके बाद की बात यह थी, थी चौपट के साफ ये पूरा दिनचर्या का काम है तो हम ये पड़े बड़े लोगों के पास बैठता हूँ ये बोलेंगे तुम भी कम करता हूँ आपको काम मैं भी दिया और क्या कहेंगे और कहेंगे तो हम नहीं कहूंगा नहीं क्या कहूंगा कुछ आदया यदि भी हुआ उनका स्वर हो गया हो गया हमारा साधना रह गया हवा में अख्या तो किया जाए यहां से भाग्य यही साधना किया जाए उसके बाद मेरे श्रीमती धर्मपद ने एक उनको उपदेश दिए कि भाई तुम कहीं को ऐसा कुछ सुनते तो हो उनको अपना काम कर लेते हो तुम अपना काम करो कैसा तो किया जाये? जाए गए कि तुम सवेरे से शाम तक साधना में बैठे तुम्हारे पास कोई आएगा नहीं तुम तो किसी के पास जाना नहीं सारा सारा प्रॉब्लम समझो तो हम उससे बागबाग हुए बाग बाग बाग उसी के अनुसार हम साधना शुरू शुरू शुरू करने पर हमार, मैं मैं जो है ना, मेरे पत्नी के लिए जितना एक आठ दस वर्ष हम दस वर्ष अभिभावक रहे बयाल में मेरा विभाव 50 में हम अवकंटक पहुंचे आठ वर्ष हम अभिभावक रहे तो मेरे प्रति वहां से सन 50 से लेकर आज तक का विभाव कितना वर्ष मेरा अभिभावक है इस वर्ष ये कुल मिलाकर के हम सम्मानजनक संबंध को कैसा पहचाना कैसा हम हमारे लिए वरदान हुआ वो बात आपको बताए तो हमारे लिए सब वारदान अच्छा लगा और उसने हम पार्था के मेरे पत्नी का तपस्या ही है जो मैं साधना कर पाए नहीं तो न साधना मैं समझता हूं कहीं कहीं साधना करने के लिए आत्मीयता ताकि सेवा आवश्यक है मैं तो साधना करना पूरा न होने का कारण है ये सेवा उपलब्ध न होने का ये होने से ही शायद एक साधना आप हुआ रहे अब उसमें संतुष्टि कहाँ मिलता है ज्यादा लोग ये इकट्ठा होने पर हम सफल रहे सचिद हो गए ऐसा मानना होता है तो लोग भी ऐसे ही मानते हैं। लोग भी मानते हैं वैसे ही ज्यादा लोग पहुंचकर करके ये सबसे सिद्ध हैं महात्मा है सब संसार को तारने के लिए पैदा हुआ और सारी है ये ये सब बोलने में संसार के पास बच है ये सब सुनते ही हैं हम बहुत सारा सुनते ही आए हैं और सबने एक चीज लिखा दी ये अब तो आधा हो गई यहां दर पा उसके बाद की बात ये है करूण कथा से छूटने की बात तो जब हम साधना किया साधना में पूरा का पुरा हम पार पाए पार पाने का मतलब समाधि में हमने देखा कर समझा किस आधार पर समझा हमको किस आधार पर रमण मह ऋषि भी कहने क्या समाधि में हमको कोई ज्ञान नहीं समाधि में क्या हुआ पूछोगे मुझने पर यही है मेरे आशा विचार इच्छाएं झुटकों एक चुप तो। वो चुटकों ने कोई ज्ञान माने होंगे तो हम नहीं डर हमारा हजारों अनुराहे हैं किंतु तो और तो कोई ज्ञान होता समाध हम मेरे लिए तो हुआ है और किसी को होता हुआ है इसका गवाही आज तक मुरु मुश है जिस जिसने उस समय में समाधि हुआ बोला उन्होंने हमारा जिज्ञासा का उत्तर दिया मैं रमणवर्षि से इसीलिए नहीं पूछता उसमें भी एक हमारा एक स्वस्थ की एक सुपूत्र रहे यदि ये आदमी कहा हमको समाधि नहीं हो तब हम कैसा मानोगे हमारे मुझको समाधि होगा यदि सर्वो पर सम्मान सम्मान सम्मान योग्य व्यक्ति यदि कहले पर हमको समाधि होगा नहीं हुआ तब हम कैसा मानोगे हमको समाधि एक दूसरा जो समाधि हुआ है हम इसके लिए इसको हम उत्तर नहीं दे पाते ऐसा यदि कहेगा हमको उत्तर मिलेगा कैसा मान इन दोनों बातों को लेकर के रहनुमान जी जी से हम कोई कर्खने किया सिर झुकाया शिरोद्वार किया गो ले किया साफ ठीक है ये संयोग की बात है हमारा ही इच्छा हमारा ही स्वीकृति हमारा एक चर्चा हमारा एक तर्क हमको यहां तक ऐसा नहीं अनुकरण क्या था शास्त्रों का अनुकरण यही था तो कोई चीज सच्चाई नाम की चीज है यह आवाज में मुझको पहुंचा था शास्त्रों से वैदिक आवाज़ वैदिक वे वेद वे की आवाजों वे वे वे से मुझको क्या पहुंचा सच्चाई नाम की कोई ऐसा हमको पहुंच उसमें इसका एक तरीका मैंने देखा व्यक्तो दूर हृदय दैव तथसुप्त तथई दूरंगमन ज्योतिषाम ज्योतिरेक ज्योतिषां ज्योतिरेकं बना शिव संकल्प तो। इसको हम पढ़ा वो इस प्रकार के बहुत सारे ऋषाए हैं सच्चाई कोई चीज है इस बात को विचार कर मिलेगा कैसा उसके लिए समाधि करता है सच्चाई फ्लैट सच्चाई से जीव जगत पैदा होता है वो ज्ञान से ही जी का बंधन मुक्ति है ये भी कह है और उसके बाद वो मिलता कैसा है वो छात्र समाधि में मिलता है ये किसी को रखेटेशन किया तो हमारे योग संयोग हमारा संस्कार ही मानक है हमको समाधि में कोई ज्ञान नहीं ज्ञान नहीं हुआ उसके विपरीत आशा मेरा आशा विचार चाहे चुप हो गए इस चुप होना हम ज्ञान नहीं माना चुप होना ज्ञान नहीं माना इसीलिए यदि हम हमारा जिज्ञासा है उसका होता उत्तर शास्त्रों में लिखा है ज्ञान अव्यक्त है अनिर्वचित अब समाधि में ज्ञान हो तो वचनी भी होता है वो भी होता है हम तो बोलते रहे गुरु तो भूल खाया होगा क्या समाधि के बाद ज्ञान नहीं बताते हैं बोला गुण खाया हो आपका मैंने बोला कि बात कर दो बात करने वाला भी गुण खाता केवल दूंगे ही गुण है वो ये सब चीजें वही छोटे बड़े बात का उस सेक्शन में ये तो कहना है ऐसा कुछ हमारा जिज्ञासा है ऐसा कुछ परिस्थिति पैदा की हम वही बहुत बड़ी बड़ी जिज्ञासा बहुत शास्त्र पढ़ करके मत करके हम आए जाओ ऐसा भी मैं कहूँ तो वही सम्मानजनक है लेकिन तो हमारा संस्कार कुछ ऐसी हो सके हमारा चर्चाएं ऐसे कुछ जुड़वा नहीं हमको जो उत्तर मिले वो अंतर समाधि की जगह में है। हमारा निर्देश उसको कहने पर हमको ज्ञान नहीं अब क्या किया जाए तो हमारे जितने भी मित्र थे सब कामरे आ, क्या कहते है क्या कम्युनिस्ट पार्टी की कम्युनिज्म की विचारधारा की हमारा जितने हमारा हम जो लेकिन जितने भी उद्योग रखे थे उन लोगों का सब हमारा समान ऐसे लोग तो हम चाहोगे ये लोग इनको हमारा मित्रों को हम कहते रहे राहुल के हमारा परंपरा में ज्योतिष एक बहुत बड़ी पहले विद्या मानते हैं हमारा परिवार परम्परा में प्रज्वलित उसके आधार पर ये नवा ग्रहों का नाम हमको पता है ना उसमें से राहुल कहते सिर नहीं है एक को धड़ नहीं है ऐसा लिखा हुआ तो ऐसे जो ग्रहों के जैसा हम हमारे में सब रहे ये किसी की सिर्ण बिना सिर की बात करता है कोई बिना पैर की बात करता है बाप का कह सको ऐसे मित्रों के बीच में हाँ। बहुत ऐसा आप क्या कहते तो राजनैतिक स्थिति बिना राष्ट्रीय की संविधान और उधर संपूर्ण राहवादी अध्यात्मवाद जो किसी भी ज्ञान का गवाही नहीं क्या कर दें कहा जाकर के जैसे जा सिर्फ डैंस करें कथकली करें दा करें क्या करें हम कुछ भी नहीं कर पाए इस संकट से फिर करके हम समाधिक मैं कोई बहुत बड़ी बारी जिज्ञास हो गए ऐसा नायिका करके हमारा संकट से न पहुंच संकट से पहुंचने की बात नहीं कुछ ऐसे संयोग रहा उसको हम ये मानता हूं सबसे पहले मानव का पुण्य उसके बाद बड़े हुए लोगों का आशीर्वाद महापुरुषों का आशीर्वाद इसी से हम शायद से पात्र जो ये अनिश्चित सपना में पार करना अभी भी हम बोलूंगा कोई तो पूछेगा हमको समाधि हो सकता है नहीं और मैं बोलूँगा हम कुछ नहीं कर सकता मैं कह नहीं सकता कि समाधि आपको होगा करके देख के हो तो पुण्य है तो नहीं होता है कपुण्या कल करना है ऐसे नहीं हूं हमारा भाषा ऐसा बना हमको किसी ने पूछेगा हमको हम समाधि होगा नहीं हम कैसा बोलूंगा हमें नहीं कह सकता तो नहीं कर सकता ये अनिश्चित साधना कब तक होगा क्यों होगा इसको हम नहीं करें तो हो गया आपका है हो जाता है यदि नहीं होता है पुण्यार्थन करना होगा हो ही जाए समाजी होता है इसका गवाही हमारे पास क्या हुआ इसका हम सत्यापित कर रहा हूं आशा विचार है ये हुआ कुल तो तो मिलाकर के मतलब उसके बाद हुए अब कैसा किया जाए हमारा मित्रों ने पूछा है इतने दिन जाकर के क्या पार्टर तो कैसा कहा जाए हमको समाधि हुआ उसके सब पता में लिखा एक लाइन किया है आपको कि ये संयम हो संयम होने के बारे में विभुत् बहुत सारा कहा था तो कहने पर उनको पढ़ के देखा हमको लगा ही आपको क्या किया हुआ कार गवाही नहीं है सारा विभूति पाल को तो पढ़ा हमको ऐसा लगा यू ज्ञान को ज्ञान किया गवाही नहीं ठीक है और कैवल्य पादस्य में फसाओ ठीक है ना कई वल्य पार अपने महसूस रहस्य महिता में फंसा कृपय कृपय हो जाता है वाले हो जाता है सब लिखा है लिखा है तो उसके लिए क्या है अब क्या करें तो उस संयम को हम अवश्य स्वीकार और संयम विधि भी को थोड़ा सा बदला बदल करके संयम किया संयम करने पर जैसा आपको हम पढ़ा रहे हैं आपके सत् जैसा हम नहीं कर रहे हैं वैसा प्रकृति में पढ़ा, किताब में पढ़ा, हमारा जितने भी पर प्रस्तुत है सीधा प्रकृति से पढ़ा हुआ का अनुदय भी नहीं मानव सम्मत रखा है कई के लिए रख रहे हैं भाई इसको हम माना को निषे मिला माना किसी है इसीलिए रखना और उसके साथ ये पता चल गया सरती बीमार हो गया हल्ला कर रहे हैं पेपरों में लिखते हैं ये चीज थी। ठीक है और अच्छा बीमार बीमार बना सकते हैं ये भी बता कर तो ये सब बातों को समझे ये लिखते हैं अभी थोड़ा सा गौरुख और बीमार बना सकते हैं ढंग से लिख रहे हैं पेपरों में विज्ञानियों का वक्तव्य है हम धरती को सत्ताईस बार सूरज बना सकते इस प्रकार की भाषा से पता लगता है आदमी के पास ताकत होगा धरती को और अच्छा बीमार बना ऐसा मैं स्वच्छ हूँ ये सब इसको मिलने से हमको ऐसा लगता है तो इसका आधार पर इसको संसार के समूह मानव के अवगन में डाला जाए यदि धरती पर मानव परम्परा रहना है इच्छा होती है मानव परंपरा अपना मान मानसिकता में इसको सुचारेगा यदि सुधार आता है इसके निराकरण के लिए उत्तर मिलता है आदमी सच्चाई के साथ ये बात है सच है जो हम देखा है सहस होने के रूप में सच्चा मानव रहने की विधि से सच्चाई बाकी बाकी जीव सब जैसा रहना है वो हो गए वनस्पत संसार जैसा रहना है वो हो गया भौतिक संसार जैसा रहना है वैसा हो गया मानव जैसा रहना है मानव का होना सच्चाई परम्परा के रूप किंतु होने रहने के रूप में सच्चाई को पकड़ा उस, उस भाग को छोड़ना उस भाग को पकड़ना उस भाग में नागत होना उसी भाग में प्रमाण होना क्या है भाई वानव जो है न अपने में अपना अध्ययन को घर है भौतिकवादी से विधि से मानव का अध्ययन होते ही ईश्वरवादी विधि से मानव को घरे कर जीव होने के कारण से जीव का उद्धार ज्ञान से होता है पता ज्ञान जो ज्ञान का ऐसा होता है ज्ञान का ज्ञान कहा है बोले तो अभ्यक्त का निर्पेक्ष नहीं पता वो मिलता कैसा बोला वो पूछा तो, तो समाधि में मिलता है ऐसा ऐसा कर रखा हो ऐसा इस बीच में हमारा दब कितना सरल है कितना कठिन है हर व्यक्ति सोचे हर व्यक्ति को इसमें गुजरेगा नहीं इस कठिनाई से तो सब जूझेगा ये हम नहीं तब तो हम क्या किया तो अनुभव यह जो संयम से जो प्राप्त हुई समाधि के प्राप्त मैने साधना समाधि का फलन रूप में जो प्राथमिक उसको संसार में दिया जा सकता है संसार इसको अपना सकता है संसार प्रमाणित हो सकता है इन तीन तीन बात पर एकीक करते हुए मानव के समूह एक पूरा प्रस्ताव को रखने की हिम्मत यह क्या हुए विकल्प का के हुआ विकल्प से क्या क्या प्रयोजन हुआ ये दो बात आप कैसा समूह इसमें कोई भी कुछ पूछना चाहते हैं तो ये प्रारंभ नहीं कोई जरूरत है हाँ, उसके बाद आए कि दूसरी बात अधिक हमको आवश्यकता ये समझ में आ गई है कैसे हम अपने में संतुष्ट होने के लिए ज्ञान संपन्न होने की इच्छा ज्ञान सम्पन्न होने की इच्छा से जो समाधि की निर्देश समाधि के निर्देश के आधार पर साधना और समाधि और संयम संयम से ये सारे बात का ज्ञान वो भूतपूर्व मानव का पुण्यमान के आधार पर मानव के हाथों में अर्पित करने के संकल्प उसके आधार पर हम शुरू किया हूं इसमें कोई सुझाव देना चाहते हैं अच्छे बड़े गुजुर्ग हम हमको हैं इसमें कोई गुणवत्ता के लिए शीर्षति के लिए शीर्षपक्षता के लिए कोई भी कुछ सुझाव देना चाहते हैं हम स्वीकार दूसरा भाग ये है न्याय सबको का सब अभी आज हमको स्पष्ट करने के बारे में जो कही गई थी न्याय सबको का सब कुछ है अभी जो एक अभी तक तो मतलब बताई गई एक विधि से जो हम यदि समझदार हो जाते हैं अभी विगत की तीन दिन में इसी बात को कहा गया है मानव समझदारी पूर्वक न्याय सम्मत कार्य आगे व्यवहार करें समझदारी यदि नहीं है तो न्याय सम्मत नहीं करता क्या करेगा संवेदना के सम्मत करेंगे संवेदना क्या है शब्द पर स्वरूप धनेंद्रयोग का कार्य इसको राजी करने का कार्यक्रम नहीं रहे न्याय इस क्यों भिन्न हो गए तो इसके इसे ज्यादातर न्यायिकों ने को चाहे जो हमको जो खाना खाता है हमको जो अच्छा लगता है आपको अच्छा लगना है ऐसा नियम नहीं आपको जो खाना अच्छा लगता है अच्छा लगता है मुझको अच्छा लगता है ऐसा कोई नहीं है हमको जो जितना देर समय से अच्छा लगता है उतने देर में आपको अच्छा लगेगा ये नियम नहीं को। इस तरह से हम संवेदना में हर व्यक्ति अपने में एक स्वरूप है, है। समय संवेदना के मत परिभाषा किया है पूर्णता के अर्थ में अपेक्षा रहते हुए अभाव का संकट सहित इन पांच ज्ञानेन्द्रियों में संवेदना का क्या मतलब लिखा है पूर्णता के अपेक्षा रहते हुए प्यास रहते हुए इन पांच ग्यारंटियों कैसे सीमा में जीकर असंतुष्ट रहता संवेदना वेदना लिखा पूर्णता के अर्थ में भेदता ये संवेदना का परिभाषाब्द इसके आधार पर हम सोचते सोचता इस इसमें संवेदना में संतुष्टि मिलता नहीं और ये समय पर तो संतुष्टि का जो मल्टीप्ले होना तो होता ही नहीं स्वयं हम संतुष्ट नहीं होता है तो हमारे बच्चों को कहा से संतुष्टि दी गई ये तो जबरदस्ती ये भी है हम संतुष्ट नहीं हुए हमारे बच्चे इससे ज्यादा पैसे से पैसा होने से संतुष्ट होगा उससे ज्यादा होगा उससे ज्यादा होगा ऐसा तो हम हट गए और अभी तक जो है ना पता चला कोई भी कितने भी ज्यादा पैसा पैदा किया उनको संतुष्टि हो पैसा कितने भी बड़े पद में पहुंचा उनको संतुष्टि हो गया ऐसा नहीं कितने भी व्यक्ति जितने भी परिवार किया संतुष्ट हो गया ऐसा नहीं और हर पल तो अच्छा, पर तो ये परिवहनों का मैंने वचक विवेकी पहलवानों का वचन है यही है हम विभिन्न यौवन में पहलवान बचपन में ये ख्यात में खास यात्रा वृद्धाप्य में जो है ना पहलवान हाथियत पद के उद्योग पहलवान खत्म है ये सभी सभी अच्छे ईमानदार पहलवानों का वचन ऐसे तो इन सबको देखने की बात यही है कैसे रहे परंपरा कैसा किसकी बने ये तो संविधान में कोई परंपरा के आधार नहीं शिक्षा में आधार नहीं ठेकना व्यवस्था में आधार होना है ही नहीं और उसके बाद व्यापार में सब तो है ये चार परम्परा तो आज अभी भी है ये, ये रहते हुए हमको जब कोई निश्चित दलील मिलता नहीं क्या करें कैसा पर परंपरा है स्थिरता कैसा हो निश्चयता कैसा न्याय कैसा हो अ संविधान में कोई न्याय का पता पता नहीं और न्याय पालिका में न्याय का पता नहीं कार्यपालिका में कहानी का पता नहीं विधान पालिका में विधान का पता नहीं व्यवस्था पालिका है व्यवस्था का पता है हम आदमी कहां जुड़े क्या करें उसे अब क्या करना है उसको सोचने थी की ठीक है तो हो तो गया अब ये सब रहने के आधार पर संयोग से जो प्राप्ति हुई है इन सबका उत्तर बढ़ता है मन संधान में क्या होना चाहे उसका उत्तर हम लिख दिए उसका नाम है मानवीय आचार संहिता रोपी संविधान आप लोग पढ़ के देख सकते हैं समय पाकर है। जब इच्छा होगा तर्क वो देख सकते हैं उसमें एक संतुलित समाधान में और उसके पहले शास्त्रों को लिखा है तभी हमारे ऐसे गर्थ तीर्थ शास्त्र घूमता है कल गीता आया था तो एक रविंद्र नाम की व्यक्ति ब्रिटिश रेड्यूम में अर्थशास्त्र लिखा है लाहौल मांधी अर्थशास्त्र लिखा है वो अपने शिक्षा में तक सुविधा जी जिसे वो काफी फादबंद उसके बाद दूसरा अपने समाजशासन होता है वो कहता है गोमोन वादी समाज तीसरा आदमी एक प्रायु नाम की एक आदमी जीता है वो कामोनवादी मनोरंजन वो कहता है बोझ में बच्चे कामोनवादी है इस प्रकार की बात नहीं उसको अपन सुनते हैं अब हम क्या क्या अच्छा बने क्या बुरा बने बुरा क्या बुरा भला क्या हो सकता है कैसा निर्णय लिया है इस प्रकार के तो हमारा बस आराम नहीं हुआ तो इस आधार पर अभी जो हम सब हैं किए इसमें इन सबका उत्तर होता है सबको होता है न्याय पूर्वक तो हम देख सकते हैं परिवार में और समाधान पूर्वक जी सकते हैं कर सकते हैं आधार पर हम कैसे न्याय कैसा दुर्भ होगा हम समाधान समृद्धि पूर्वक जीने की विधि से हर सम्बन्धों को हम निर्वाह करते हैं न्याय हो जाता है मुद्दे निर्वाह हो जाता है न्याय सम्पन्न हो जाता है इस ढंग से न्याय समाज सम परिवार कैसे शुरू होता है ताकि सदन में ना की न्यायालय में ना की कार्यालय में ना की वर्कशॉप में कहीं भी मिलेगा मैं निर्माण में न कि सही मिले हो क्या बाजार जाते रोड होता है रोड के बदल में फुटबॉल थी फुटबॉल बाजार में भी है तीसरा बार आपको कहा आशीर्वाद आशीर्वाद कहने के लिए करते हम जो भी जितने बार कहा है वो सभी आशीर्वाद का स्वरूप ही हमारा आशय आप तक पहुंचाना ये आशीर्वाद तो हमारा आशय क्या है सबका शुभ सब सब सब तो, तो, हो सबको समृद्धि मिले सबको सब समय समाधि प्रमाणित हो समाधान प्रमाणित हो तथा होते कहते देवता होने का क्या मतलब मानव चेतना से देव चेतना देव चेतना से देवी चेतना में, में अवैध हो जाते हैं मानव चेतना आने की बात प्रचलित होने की बात देव चेतना देवी चेतना में बिल्कुल पाप में रखी। केवल अभी उद्धि युग चेतना से मानव चेतना में पहुंच तक ही संकट सारा संकट इतना है इसके बाद कोई संकट का लेशन भी ये थोड़ा सा नहीं तो, सबका तो हम देवी चेतना में पहुंचते हैं देवी चेतना में पहुंचते हैं सारे मानव निर्वता होगा अब उसके फलन में क्या होगा धर्म संभव धर्म क्या हैं मानव सुबर भी है समाधान पूर्वक सारा परिवार जिएगा सारे मानव को न्याय मिलेगा सुखी होगा फल सर्व धर्म सम इस ट से निरंतर मंगलमय वातावरण बनेगी आगे संतान हमारा मानव संतान सदा तथा सुखी होने की रास्ता साफ साफ दिखाई पड़ेगी हर व्यक्ति अपने संतान को शुद्ध धर्म मानव चेतना संपन्न बनाने में समर्थ होगा इस आश्रय पर यह मंगल कामना जी है भूमि स्वर्ग धर्म या तो मनुष्य हो या तो देवता धर्म सफलता में तो नित्य में आ देव yeah, धन्य yeah, yeah. yeah. yeah.